तुरंत निशाचर एक पठावन समाचारवन ही जनावन सुनत भी बिहसी बोला दसी आनु बोली कहाँ करके अंगद आय सुपाए दो सहित प्राण का जल गिर जय से तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया सुनते ही रावण हंसकर बोला बुला लाओ देखें कहाँ का बंदर है आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो भुजा विपशिशिंग समली लताजनुना मुखनाशिका नयनयन गिरकंदरा खोह अनुमाना कु नमोरा लालित अति बल उठे बावन उसे बुधाए वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है रोमावली मानो बहुत सी लताएँ हैं मुह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोहों के बराबर हैं अत्यंत बलवान बाके वीर बालिपुत्र अंगद सभा में गए वे मन में जरा भी नहीं झिझके अंगद को देखते ही सब सभा सद उठ खड़े हुए यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ हो हु। पंचानन चले जाए राम प्रताप सुमेरे मदर बैठ सभा जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निशंक होकर चला जाता है वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर नवा बैठ गए कह दशकंठ कवन तय धर्म मै रघुबीर दूत दश कर् मम जन कहि तो ही रही मिताई तव हित कारण आय उई उत्तम कुल पुलस्तिक निव बिरंक पूजे हु जीते रावण ने कहा अरे बंदर तू कौन है अंगद ने कहा हे दसग्रीव मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ तुम्हारा उत्तम कुल है पुलस्थ ऋषि के तुम पौत्र हो शिवजी की और ब्रह्माजी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है निपय निपयभिमानोहबस कि हरियाणे सीता जगद बा अब शुभ कहा सुनहु तुम रावयपरादि प्रभु रा दसन गहु तृण कंठ कुठारे परिजन सहित संग निजनादर जनक सुता करे यही विधि चलह सकल भय त्यागे राजमत् या मोहवस तुम जगत जगज सीता जी को हर लाए हो अब तुम मेरे शुभ वचन मेरी हृदभरी सलाह सुनो उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे दांतों में तिनका दबाओ गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को सांस लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़ कर चलो प्रणतपाल रघुबंशे त्राही त्राही अब मोही और सुनत प्रभु अभय करें गोतोहि और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो आर्त प्रकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे